शिवानंद स्मृति संग्रह पूज्यपात महापुरुष महाराज की स्फुट स्मृति स्वामी सौम्यानंद कलकत्ते के उद्बोधन कार्यालय में परमाराध्या श्री श्री मातृदेवी बहुत ही अस्वस्थ हैं उनकी कृपा पाने के लिए जयराम बाटी ग्राम में जाने की मेरी योजना थी किंतु जा नहीं सका अतः माँ के एक सेवक मेरे सरपाठी साधु ने मुझे बेलूर मठ जाकर उद्बोधन में श्री श्री का दर्शन करने को लिखा पत्र पाकर मैं उन्नीस सौ ईस्वी में बेलूर मठ पहुँचा और एक दिन उस साधु के साथ उद्बोधन जाकर श्री श्री मातृ देवी का दर्शन प्राप्त करके कृतार्थ हुआ बेलुर मठ में उन दिनों श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के सहाध्यक्ष पूज्यपाद महापुरुष महाराज थे मैंने अपना बिस्तरा अतिथि कक्ष में एक ओर रखा और गंगा दर्शन स्पर्शन तथा गंगा जलपान करके ऊपर पुराने श्री श्री ठाकुर मंदिर में प्रणाम किया इसके बाद उन साधु के साथ पूज्यपात महापुरुष महाराज को जाकर प्रणाम किया कुछ दिन मठ में रहने की आज्ञा मांगी जिसे उन्होंने तुरंत सानंद स्वीकृत किया स्मरण है उस दिन संध्या की आरती के उपरांत पुनः अतिथि कक्ष में लौटा था उस समय मैं बेलूर मठ के आध्यात्मिक वातावरण की बात सोच रहा था इतने में मठ के कुछ साधु भी वहाँ आए कमरे के एक कोने में तानपुरा मृदंग बायाँ तबला हारमोनियम आदि देखकर साधु महाराजों से मैंने पूछा वहां बैठकर क्या भजन गाना गान किया जा सकता है साधुओं की आज्ञा पाकर मैंने धीरे धीरे हारमोनियम को निकालकर श्री श्री ठाकुर के संबंध में पूजनी इंद्रदयाल बाबू बाद में स्वामी प्रेमेशानंद द्वारा रचित निम्नलिखित नूतन गान गाया अरूपसायरे लीलाहरी उठिलो मृदु आदि अंतहीन अखंडे विलीन मायाय शरील मानवकाय मनेर ओपारे कौथा कौन देश शशि तहि परवेश तव हासी अमीय भरसी उजले से धायो चारु विभाय प्रेमिर ये तनु अतनु अतनुगन की मधुर विभा विकासे नयन ये हेरे से जन तनु प्राण मन चरने अर्पण करते चाय तुम्हारे आशाय कतो युगगत गत संशय जतो आजितिरोत या आछेअमारे लहो उपहार सपन सपिनु जीवन तब सेवाए अर्थात अरूप समुद्र में मृदु करुणा की वायु से डी लहरी उठी जो आदि अंतहीन अखंड में विलीन हो गई हे प्रभु तुमने अपनी माया से मानव शरीर धारण किया मन वाणी से परे जिस देश में चंद्र सूर्य का प्रवेश नहीं है अमृत वर्षण करने वाली तुम्हारी हंसी वह मनोहर ज्योति से प्रकाशित है तुम्हारा वह शरीर कामगंधहीन है तुम्हारे नयनों में कैसी मधुर विभाव विकसित है जिसने उसे देखा है वह तुम्हारे चरणों में अपने शरीर मन प्राण अर्पण करना चाहता है तुम्हारी ही आशा से अनेक युग अतीत हो गए हैं मन के सारे संदेह आज विलीन हो गए हैं मेरा जो कुछ है सब का उपहार लो मैं तुम्हारी सेवा में अपना जीवन सौंपता हूँ उस दिव्य वातावरण में बिना संगत के अपने मन से मैंने गाना आरम्भ किया सूर्य संयोग से गाया हुआ भजन उस कमरे को सीमा पा धुमंजलि पर बैठे हुए पूज्यपात श्री महापुरुष महाराज के कानों में पहुंचा। गाना सुनकर वे भाव में डूब गए उस समय कुछ साधु लोग उन्हें प्रणाम करने आए उन्होंने पूछा कौन गा रहा है आहा श्री श्री ठाकुर का ऐसा गाना उनका दर्शन पाए बिना कोई ऐसा गाना नहीं लिख सकता उस भजन के पदों के भाव में वे मुग्ध हो गए उन दिनों वह नीचे पुराने ठाकुर मंदिर के नीचे तरकारी करने के स्थान में साधुओं की पंक्ति में भोजन करते थे उस दिन सीढ़ी से उतरते समय भाव में विफोर होकर गाने लगे। अरूप सायरी लीला ढहरी उठलो मृदुल करुणा वाय संध्या समय उस संगीत की प्रशंसा महापुरुष महाराज के श्रीमुख से सुनकर मठ के अन्य साधु लोग आकृष्ट हुए दूसरे दिन प्रातःकाल पूज्यपाद महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए जाते ही उन्होंने पूछा कल शाम को क्या तुम ही गाना गा रहे थे इसके बाद प्रायः प्रतिदिन ही संध्या की आरती के अनंतर दर्शकों के कमरे में मैं शिशि ठाकुर स्वामी जी और माँ काली के प्रसंग के भजन गाया करता था याद आता है कि बुद्धि शुद्धानंद जी महाराज शुकुल जी स्वामी आत्मानंद तथा प्राचीन साधुओं में और कोई कोई गंगा की ओर के बरामदे में बड़ी बेंच पर बैठकर उन भजनों को मग्न होकर सुनते थे वह भगवत भजन का वातावरण अभी भी मन में निर्मल आनंद का संचार करता है भाषा से उस भाव को व्यक्त नहीं किया जा सकता पूजनी महापुरुष महाराज बहुत ही भजन प्रिय थे उन्होंने मेरे बारे में जानकारी ली मैंने कहा तक पढ़ा है घर में कौन कौन है रामकृष्ण भावधारा के साथ परिचय कैसे हुआ इत्यादि एकादशी तिथि के दिन मठ में श्री श्री राम नाम संकीर्तन होता है उस दिन पूजनी महापुरुष जी तीसरे पहर गंगा किनारे टहल रहे थे पीछे पीछे मैं भी चल रहा था एकाएक मेरी ओर घूमकर उन्होंने पूछा आज तुमने क्या खाया है कलकत्ते से लौटते समय रास्ते में कुछ कुल अर्थात बैर खरीद खाए थे इस कारण मैंने उत्तर दिया महाराज आज मैंने भात नहीं खाया है सही तो भी कलकत्ते से मठ में आते समय बहुत भूख लगी थी इस कारण कुछ कुल खरीद कर खाए थे सुनते ही वे हँसते हुए बोले कुल खाया है अर्थात वंश कुल आदि छोड़ चुके हो उसके बाद ही उन्होंने कहा घोल मठा कुल केला तीन हरे गला गायकों और वक्ताओं के लिए यह अमूल्य सावधान वाली है उन दिनों प्रतिदिन प्रातः और सायम की आरती के बाद मैं उन्हें प्रणाम करने जाता था और वे भी पूछते थे कैसे हो मठ कैसा लग रहा है इत्यादि एक दिन अपने सर्वपाथी साधुओं के परामर्श से पूजनी महापुरुष महाराज के निकट मैंने प्रार्थना कर दी थी मैं शिक्षा प्रार्थ दीक्षा प्रार्थी हूं। उत्तर में तुरंत उन्होंने कहा तुम्हारी दीक्षा महाराज अर्थात पूज्यपात स्वामी ब्रह्मानंद जी देंगे मैं तो दीक्षा नहीं देता उन दिनों एक पक्ष तक मठ में निवास करने के अन्तर एक दिन उन्होंने कहा बहुत दिन तुम मठ में रहे अब सिरहट लौट जाओ आज ही जाऊंगा महाराज इस संबंध में उन्होंने सम्मति दी उनके आदेश को मैं वेद समझता हूँ अतः उसी दिन तीसरे पहर उन्हें प्रणाम कर मैंने आशीर्वाद माँगा तब उन्होंने आंखें मूंद कर कहा आशीर्वाद के सिवाय हमारे पास और क्या है बेटा संध्या के पूर्व कलकत्ते के अंठावन नंबर मिर्जापुर स्ट्रीट के एक परिचित भक्त के होस्टल में रात्रि निवास के लिए मैटिक गया श्याल स्टेशन भी पास ही है उस दिन बेलोर मठ में संध्या समय गोपेश महाराज अर्थात स्वामी शारदेशानंद ने प्रणाम के अनंतर महापुरुष जी महाराज से पूछा महाराज श्री श्री ठाकुर के भाव दर्ष, भावा दर्श में अनुप्राणित कुछ युवक घर छोड़कर चिल्हट आश्रम में आ आसमिल हुए हैं आप लोगों के चरणाश्रम में कुछ दिन मठ में रहने पर वे त्याग एवं सेवा का प्रत्यक्ष आदर्श ठीक ठीक ढंग से समझ सकेंगे और उसे अपने अपने जीवन में कार्य रूप में परिणित भी कर सकेंगे गोपेश महाराज की बात सुनते ही उन्होंने उनका इशारा समझकर कहा तो उस लड़के से कहो कि वह और कुछ दिन मठ में रह सकता है उनकी सम्मति पाकर गोपेश महाराज दूसरे दिन खूब तड़के ही उन सज्जन के निवास स्थान पर मिर्जापुर स्ट्रीट में आए तब तक मैं सियालदह स्टेशन चला आया था मुझे न पाकर वे वहाँ के भक्त के हाथ में मेरे नाम से एक कागज लिख मठ लौट गए इधर स्टेशन पहुंचने के पहले ही मेरी गाड़ी छूट गई निदान मैं उस भक्त के घर लौट आया और वहां मुझे गोपेश महाराज का पत्र मिला उसी अवस्था में अपना बिस्तर बगल में दबाए मैं बेलूर मठ वापस आया पूज्यपात महापुरुष महाराज जी को प्रणाम करते ही वे प्रसन्न होकर बोले अच्छा मठ में ही रहो मठ के आंगन में झाड़ू देना तरकारी काटना बगीचे में पानी सींचना गायों के लिए चारा काटना आदि काम करते हुए संध्या समय में भजन गाकर आनंद से रहने लगा एक दिन पूजनीय महापुरजी महाराज ने कहा एक काम कर सकते हो उनके आदेश की मैं प्रतीक्षा करने लगा उन्होंने कहा कुटी घाट में कुछ अंदर की ओर एक वृद्धा हरमोहन बाबू की माँ रहती है आम अन्न नाश आदि फलों की एक इस टोकरी को ले जाकर उसे देना और कहना बेलूर मठ से मैंने भेजा है जी अच्छा कहकर मैं फलों की टोकरी को सिर पर लिए नाव द्वारा गंगा पार कर कुटी घाट उतरा और बहुत खोज करने के बाद उस वृद्धा के घर पहुंचा। बहुत से फल पाकर पूज्यपात महापुरुष जी महाराज की असीम करुणा की बात कहते हुए वृद्धा रो पड़ी उस वृद्धा के लिए उन्होंने काशी में रहने और भोजन का प्रबंध कर दिया था किंतु वह जा ना सकी ऐसी ऐसी बातें कहते हुए वृद्धा रो रही थी उन्हें कुछ सांत्वना देकर मैं मठ लौट आया और पूजनी महापुरुष महाराज को सारी बातें बताई सुनकर उन्होंने कहा वृद्धा बहुत ही भक्तिमती और ठाकुर की भक्ति है किंतु बहुत दिनों तक मैं मठ में नहीं रह सका दुर्भिक्ष में सेवा कार्य करने के लिए मेरा बुलावा गया आया मैंने महापुरुष महाराज से यह बात बताई उन्होंने आज्ञा दे दी साथ ही कहा मैंने सोचा था तुम्हें दवा खाने अर्थात उन दिनों प्रेमानंद मेमोरियल के नीचे दवा खाना था ये काम मैं लगाऊंगा मेरे सिलहठ लौट जाने की बात सुनकर सिद्धानंद जी महाराज आदि वृद्ध सन्यासियों ने मुझे मठ में रह जाने के लिए ही विशेष रूप से कहा क्योंकि पूज्यपाद महापुरुष महाराज ने कृपापूर्वक मुझे मठ में रहने की आज्ञा दी थी 1922 सौ ईस्वी में पुज्यपाल स्वामी विवेकानंद जी की जन्मतिथि पूजा के कुछ दिन पूर्व श्री श्री राजा महाराज मठ में आए स्वामी अभेदानंद जी भी अमेरिका से वापस आकर उस समय बेलूर मठ में ही थे श्री इंद्रदयाल बाबू ने तीन पत्र मेरे हाथ में दिए थे एक शरत महाराज के नाम दूसरा महापुरुष महाराज के नाम और तीसरा पूज्य पाठ श्री राजा महाराज के नाम शारदानंद ने उस पत्र को पढ़कर अनंग महाराज से कहा अनंग ये दो लड़के ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करेंगे श्री श्री महाराज से जाकर कह दो मैंने इन्हें भेजा है अनंग महाराज के साथ हम दोनों बेलूर मठ आए महापुरुष महाराज जी ने अपना पत्र पढ़कर राजा महाराज के पत्र को हाथ में लेकर कहा चलो तुम्हें महाराज के पास ले चलो महापुरष जी राजा महाराज के पास आकर बोले महाराज आसाम के इंद्रदयाल बाबू ने श्री ठाकुर और स्वामी जी के संबंध में कुछ गाना लिखे हैं यह लड़का गाएगा तुम्हें सुना सुनाना हो सुनना होगा महाराज ने कहा अवश्य सुनूंगा महापुरश जी महाराज बोले तो कब होगा श्री महाराज ने कहा कल श्री ठाकुर की आरती के उपरांत महापुरुष महाराज ने मुझसे कहा सुनाना कल आरती के बाद गाना होगा मेरी छाती में कपकपी होने लगी कैसे मैं श्री श्री ठाकुर के अंतरंग पार्षदों के सामने गाऊंगा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मतिथि के उत्सव के समय उन्हीं के संबंध में भजन गाने का निश्चय कर लिया दूसरे दिन प्रातःकाल नियमानुसार महात्माओं को मैंने प्रणाम किया श्री प्रभु की संध्या आरती के पश्चात ऊपर जाकर स्वामी विवेकानंद जी के कमरे के पास वाले गंगा की ओर के लम्बे बरामदे में देखा सभी साधु महात्मा लोग पूजनी महाराज और काली महाराज के सामने बैठे हैं वे दोनों कुर्सी पर थे महापुरुष महाराज और दूसरे साधु नीचे फर्श पर विराजमान थे मैं साधु महाराजों के बगल से किसी प्रकार आगे जाकर सामने बैठ गया श्री श्री महाराज एक एक बार गुड़गुड़ी से तंबाकू पी रहे थे और दो एक बातें बोलते जाते थे अभेदानंद महाराज धीरे धीरे उत्तर देते थे सर्वत्र एक शांत एवं गंभीर वातावरण फैला हुआ था साधु महाराज लोग ऐसे वातावरण में ध्यान जप आदि करते थे महापुरुष जी महाराज गंगा की ओर रेलिंग के पास बैठे थे मैंने उनसे धीरे धीरे कहा महाराज ने तो कहा था आज संध्या समय गाना सुनेंगे महापुरुष महाराज ने तब कहा महाराज आज संध्या समय इस लड़के के भजन गाने की बात थी महाराज ने कहा हाँ तो हारमोनियम ले तो आ उनका आदेश पाकर मैं नीचे अतिथि कक्ष से हारमोनियम उठा लाया और स्वामी जी के संबंध में पूजनी प्रेमेशानंद जी द्वारा रचित गाना गाने लगा